नचिकेता तो चिकेत मरण मरण मरड़ संबद्ध प्रश्न प्रेत्यस्ति नास्ती थी कागदंत वृक्षारूपमानुप्राक्षिव प्रश्न मरोसी न चिकेता मरण मने मरणसब्द संबद्ध संबद क्या प्रश्न हो सकता है जो पहले होता है प्रेत्यस्थि नास्ती वा मरने के बाद कोई आत्मा को होता है या नहीं होता है संबंधी जो प्रश्न है वह प्रश्न की निंदा कर रहे रूपेणा भाषा जान के प्रयोग कर दिए मंत्र में नहीं है काकदंत परीक्षा रूपम प्रश्न काकदंत परीक्षारूप ये निंदा पर रख रहे जैसे कोई कहे का कितने दांत होते हैं लोग लो लगे, तो कुछ मिलेगा वहां की दांत ही नहीं है एक भी नहीं होता उसके चौचौते हैं तो उसके अलावा कोई वहां दांत नहीं होता जैसा उसका परीक्षा विफल है, है निष्फल होता है उसी प्रकार से तुम्हारे प्रश्न पर विचार करना परीक्षण करना चिंतन मनन करना निष्फल है व्यर्थ है इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को मेरे से मत पूछो कहना निंदा इसलिए कि त्याग कराने के इस चीज को जो निंदा कर दिया आदमी उसको त्याग देता है निंदा हमेशा त्यागने के लिए ही होता है तो प्रश्न को त्याग कराने के लिए एक निंदा किया गया है? इस आशय को मन में रखते हुए यमराज ने कहा <coughs> नचिकेतो मरणम मान प्राप्ति एवं मृत्यु ना प्रलोभ्य मानोप्य नचिकेता महाद्षोप्य आह इस प्रकार से मृत्यु के द्वारा यदि बालक जनचेता प्रियो दिव्य लोक में पहुंचा है यमराज्य का लोक में दिव्य अनुभव है वहां पहुंचते ही उसकी बुद्धि की स्थिति अलग ही हो गई है अतएव जो अनेकों जवान के द्वारा भी सोचा नहीं जा सकता ऐसा उत्कृष्ट बुद्धि वाला होकर के प्रौढ़ मान होकर के वो जो कहता है उसको ध्यान रखते हुए भास्कर कह रहे ये बात मृत्युनालोभ्य मानो मूर्तिर प्रलुप्ध किए जाने के बावजूद भी नचिये ताप वो कैसा है महारद अक्षुभ समुद्र के समान बिल्कुल गया अथवा महारद बहुत बड़ा तालाब है सहस्र ताल है डूबी ताल है बड़े बड़े तालाब होते हैं आड़ों में भी दो, दो किलोमीटर लंबा तालाब है नेचुरल बराबर ऐसा लंबा जोड़ा तालाब में हाथ जाए अपने सुड सीतना भी इसको मारे पीटे तो भी इसको गंदा नहीं कर सकता उसी प्रकार से यह भीज के जैसा बड़ा सा बड़ा प्रलोभन भी देवे तो इसके हृदय में कम्पन भी आकांक्षा या कामना किसी प्रकार की जगी नहीं इसीलिए महाराजावध अक्षोभ अत्यंत गंभीर जलाशय के समान वन्य मतंगज के द्वारा महान शुण्ड दंड के द्वारा बारम्बार लोट्यमान होने पर भी कलुषित नहीं किया जाता, उसी प्रकार से राग आदि से कलुषित नहीं हो पाया जैसे राग होना जाए जाए चाहिए अनुराग लिखनी चाहिए किसी विषय के प्रति तो कोई भी वासना जगी नहीं हुई उसकी इन सब विषयों के बावजूद भी ये इसका कहने का, का महाराद रागों से क्षुब्ध नहीं हुआ अतव जवाब में ऐसे कहता है तो सबसे पहला का दो विवेक हो गया परीक्षा वैरागी की परीक्षा हो गई है विवेक और वैरागी दोनों संपन्न है के सिद्ध होने से अब समीक्षा और समाधान के लिए दो दो को एक एक मंत्र में रखेंगे मंत्र में रख रहे देखिये किस प्रकार से शोभा मतदी तवेन्द्रिया अपि सर्वं जीवितमल पमेवा, गीते। पता है हे अंत संबोधन हे यदेत अंतम शोभा यदत सर्वेन्द्रियाद करो अंत मृत्युनाम हेमराजनाम हे अंत संबोधन से यदे तक शोभावा मत सर्वेन्द्रिया तेज जरयंती कद हे यमराज जी ये जो भोग आपने बताया यदे तत् भोग विषय प्रदत्ता आपके द्वारा जो प्रदत्त सारा भोगमय सामग्री है ये कैसे हैं शोभावा कल तक रहेंगे या नहीं इसका निश्चय भी नहीं है शव पर्यंतम भविष्य के इसका भी निश्चय नहीं संदेह है क्या पता रात सोते सोते मर जाए कल सब जगह क्या जगह वो ठिकाना है क्या कल का कोई गारंटी नहीं है जिनके कल तक टिकने की भविष्य तक कल रूपी भविष्य तक टिकने का निश्चय ही नहीं है ऐसे ये सब पदार्थ जैसे शोभावा इतना ही नहीं केवल अनिश्चित काल वाले हैं ये उतनी नहीं है किंतु मर्त्य सर्वेन्द्रियाम तेज जरयंती इस मनुष्य के संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण शीर्ण कर देने वाले इतना उसका सकल इंद्रियों के माने बाह्य इंद्रियों का दमन जो इंद्रियों के दमन वाला वही विवेक कर सकता है इंद्रिय दमन नहीं किया है वो इस विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता वो कहते क्या दिक्कत है आजकल तो व्याग्रह बना हुआ है गोली आती है वो हो भोगेंगे क्या दिक्कत कैप्सूल बना दिया 360, नाम में रख दिया 307, मैं 360 नहीं भोग करो तो कुछ नहीं होगा रोज़ एक गोली खाओ और एंजॉय करो एक से एक चीजें बनी हुई है इस दुनिया में अनेकों तेल बना दिया बहुत सारी चीजें स्प्रे कर लो बॉडी के ऊपर वज से हो जाएगा शरीर कई चीजें हैं लेकिन जानता है चाहे जितना भी कर लो कितने साल तक अच्छा चलेगा अंत में इन इंद्रियों में जड़ बुढ़ापा आएगा ही ये विवेक वही व्यक्ति कर सकता है जो दमन है सकल पान इंद्रियों को अपना नियंत्रण में रखा हुआ है समझता है इंद्रियों का प्रयोग करना व्यर्थ है इंद्रियों का जितना प्रयोग करोगे उतना ही नुकसान है लाभ नहीं और अब अंतर के लिए अभी सर्वम जीवितम अल्पमेव फिर भी मन भी दिया जाए आप मृत्यु के अंदर दिया होने से ऐसा शोभा वाले नहीं है आप गारंटी से दोगे कि तो सौ सौ साल जीएंगे भाई कोई पहले मरने वाला नहीं है गारंटी हमारी है, है। निश्चित रूप में हम सुरक्षित कर देते चीजों को अपी ऐसा कर दोगे तो भी इदम सर्वम जीवित यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ब्रह्मा जी का आयु भी मुझे दे दोगे ना वह आखिरी में अंत वाला तो ही है ना वो भी अंत वाला कहीं ना समाप्त होना है ना एक दिन हाँ मनुष्य करोड़ों साल का अरबों साल का है इसे तुम कह सकते हो बहुत लंबा है इन लंबा होने पर भी अंत वाला तो है इसे संबोधन भी हाँ कह दिया जानकर अंत वालों को देने वाले तुम हो इस तुम अंत को हो भी अंत वाले ऐसी चीज दे रहे हो जो कुछ वाला है इसलिए अंत शब्द से को बनता है इसलिए जो कुछ भी तुम दे रहे हो सब अंत वाले हैं और वह सब कुछ है अतय चाहे जितना भी जीवित रहे तो भी अल्पमे वारद जी को बोमा विद्या में यही तो कहा संत कुमार जी ने संत कुमार क्या कहा भूमात पेगा सुगम नाल पे अस्ति हेल्प में कभी तो सुख नहीं हो सकता नाल पे सुखम कर दिया और ऐसे नास्ति एक तो अनित्य है और सुख भी नहीं बाहिंद के दृष्टिकोण से ऐसा सब उपभोग करने के ऊपर अनित्य है और अंत दृष्टिकोण से सुख मिलेगा मन को वो भी नहीं है अंतक्रम दृष्टिकोण से भी आहा? असुख रूप ही है अल्प ही है अतः श्रम का भी ज्योतक हो गया उत्तरार्ध का जो पहला पूरा पूरा दम का है। ज्योतक यम मैं श्रम और दम इसलिए मुझे ये सब चीज जरूरत नहीं है या आप श्रम और दम से हो सकता रहित हो या जीवन मुक्त हो अब पारक्रम के भोग में यदि विद्यमान है पारक्रम में तो आप इसको रखिएगा आप ही भोग कीजिएगा इसका तवय वाहत देवता है ज्ञानी है जीवन मुक्त है इसलिए आप भी तो आप ही उपभोग करें प्रार्थान सारे इन मेरे में नहीं मेरे लिए नहीं मैं तो श्रम धर्म सी मुझे सब भोगों की जरूरत नहीं है भाष्य स्वभा स्व भाव कर रहे शो माने कल स्व शब्द अनागत स्वर अमर कोशकार साहब कहते हैं जो अनागत अहनी जो अभी आया नहीं है वो तो अगला दिन जो कल का दिन है उसको कहते हैं स्व आने वाले कल को माने आने वाले कल का भी निश्चय नहीं है जिनका भविष्य न भविष्य संधीयमान यहां भावो मान भवनम अस्तित्व स्वभाव जिनका भवनमें भू धात है ना सत्ता अस्तित्व जिनकी अस्तित्व कल तक है या नहीं यदि भी संशय ऐसे पदार्थों को स्वभाव करते उपन्यस्ता भोग यावा भवन किनका जो आपके द्वारा उपन्यास्त ये भोग पदार्थ उन सकल पदार्थों का नाम है स्वभाव आपके द्वारा दिया गया सगल पदार्थ कैसे है कल तक रहेंगे या नहीं निश्चय नहीं इनके अस्तित्व का भी कोई ठिकाना नहीं है संशयापन है ऐसे वस्तु है बीच में नहीं आना कितने बार परे बोल चुके हैं लेट आते पीछे बैठना ते स्वभा ऐसे भोगों को स्वभाव कहते हैं किंचा मर्त्य मनुष्य अंत का हे मृत्यो क्योंकि आप कैसे हैं आप तो सकल मनुष्यों का अंत करने वाले होने से भी अंत हैं आप संबंध नहीं है मृत्यय तो का तो व्याख्या कर दिया मनुष्य अंतक का संबोधन की व्याख्या कर दिया हे मृत्यु मृत्यु आगे अनुभव होगा ना मर्त्य यदि सर्वेंद्रिया के साथ अनुभव होगा क्योंकि यह जो कुछ भी आपके द्वारा दिया हुआ है ये इन मनुष्यों के सकल इंद्रियों का तेज तरक्ष अब प्रभृद ही अन तेज को नष्ट कर देंगे तेज मने सुख जीवन प्रयोजक सामर्थ्य तेज होता है सुख जीवन का प्रयोजक जो शरीर का तेज सामर्थ्य उसी का तेज है वह तेज क्या हो जाएगा उसको जरयंती उसको नट कर देंगे धातु है जरयंती अपक्षयंती कौन है कौन नट कर देंगे नहीं हमारे इंद्रियों के सामर्थ्य को सुख जीवन के विलक्षण तेज को तब तो कदरा प्रभद जो अब्सरा वगैरह है वगैरह ये क्या है भोगमय पदार्थ ये वास्तव में अनर्थाव ये सब हमारे अनर्थाए असह दुख है तो ये असह्य दुख के ही साधन है असह्य दुःख का कारण हो जाता है धर्मवीर प्रज्ञा तेज्राम क्ष पित्रता केवल व्याख्या स्पष्ट करता है और भाषा स्वयं ही किन किन का नाश करता है शरीर का तेज का इतना ही नहीं बल्कि धर्म का विनाश कर देगा सारा पुण्य नष्ट होता है भोग के चक्कर विषयों के भोग के चक्कर में सारे धर्म का विनाश होगा में अधर्म में चला जाता है वीर जो शरीर के सामर्थ्य बुद्धि भी हो जाती है प्रज्ञा दुर्बल हो जाती है तेज अभी बता चुके हैं शरीर के सुखान सुखानुभोग का योग्य सामर्थ्य विशेष का नाम तेज है और जो जितना भोग्य होता है उसका उतनी बदनामी हो जाती है दुनिया में तो यशह इत्यादि सारा चीज का नष्ट हो जाता है आज ही चलना धन धन भी नष्ट होगा इस चक्कर में धन भी तो खर्च करेगा ना ये ला वो लाव ये करो वो करो वो खाओ ये पियो खाने पीने में भी तो खर्च करना पड़ जाएगा दुनिया भर के शरीर को पुट करना है बादाम का हलवा खाओ अब बाद इतने महंगा है ना बदाम का हलवा ऐसे थोड़े खाया जाएगा बदाम का बर्फी लाएंगे काजू की बर्फी लाएंगे तो ही है, है, है का का भी भी यही यही हो रहा है। सब चीज पर घटा दो भोज भोज मतेना दलिवल खली, रणी ध्वनि क्षपिये पठिवा क्षेत्र उत्सव का निर्देशक क्षपे थी कौमु व्याकरण के दृष्टिकोण से कौमदी मैंने सिद्धांत ने ऐसे दिखाया है तब तो तो उसका व्याख्या कर दिया यह क्षय क्षय है अब पुक्कागम होकर के आनंद हो जाता है न आदेश उपदेश अशिति क्षयिक्षा पुक्कागम क्षा छापी धा तो लट गुणेश दीर्घ जीविका तो पुरुष लोग में आया था धर्म मंत्र में चिर जीविका उसको बाज कर दीर्घ जीविका जो आप मुझे देने को कहे थे तुण उस विषय में भी सुनिएगा आप क्या होगा उसके विषय में ब्रह्मणोपि जीवित आयु इनके ब्रह्मा का जो आयु है उतनी बराबर आयु मेरे को दे दोगे और उतनी आयु में चिंता रहूंगा तो भी उसके बाद तुम मृत्यु अत वो भी अल्पमे व्रमणोपीमे वापी शब्द मौलिक प्रतिमा यह शब्द अत्यंत मौलिक शब्द है भाषाकारों ने जोड़ दिया यह आयु का मतलब कहते जो ब्रह्मा की आयु भी क्यों न हो उतनी संपूर्ण आयु भी वाकई में अल्प ही है तत् अल्पमेव यद है ना इसलिए यद तत् अल्पमे वूत असम दि दीर्घ जीविका छह की भी संपूर्ण जीवन के बराबर आयु भी अल्प ही है हम लोगों को जो तुम आप दोगे दस बीस मनवंतर सौ मनवंतर हजार दो हजार मनवंतर वगैरह ये क्या होने वाला है तो कुछ भी नहीं है उसके सामने किमु तो असमदादी दीर्घ जीविका हम लोगों की दीर्घ जीविका जो आपके द्वारा दिया जा रहा है इसके बारे में तो कहना ही क्या है क्योंकि ये लगता है उसको श्रुति याद आ गई है जिसकी वजह से समदम के पालन कौन कर पाता है जो व्यक्ति को इस श्रुति या स्मृति में दृढ़ नजात काम कामकाम उपभोगे नाम्यधि हविषा कृष्णवर्तम भूयिवर्धते हविषा कृष्णवर्तम भूयर्धते जितना पकते जाता है उधर ज्यादा मीठा होते जाता है जितना अधिक बुढ़ापा होती है उतनी वासना बढ़ती जाती है कहाँ घटता है? <laughs> है जितना भोग करेगा उनकी वासना बढ़ेगा घटेगा नहीं चीज ही ऐसी तीसरे ये जो विवेक है जिसके अंदर तो से मैं इन दोनों में बिल्कुल परिपक्व हूं न मैं इनसे बाह्य इंद्रियों का सुख देख रहा हूँ न अंत करण के सुख की प्राप्ति हो सकती देख रहा हूँ क्योंकि सभी दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं यह तो अल्पमे व सुखम नास्तिय कहते हैं कि भाई ठीक है तुम्हारा कहना लेकिन तुम बच्चा हो मैं तुमसे बड़ा हूं देवता हूं नियम है कम बालो सी ज्येष्ठे ने श्रेष्ठ ने उत्तम स्वीकार्य कोई कहे अरे तुम तो बालक है ना ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के द्वारा जो कहा जाता है बच्चों को मानना चाहिए उसमें जिद नहीं करना चाहिए तो मानो तब कहते नहीं महाराज मानो तब न जो मेरे तितिक्षा और उपरे के लायक हो या आप जो दे हो इससे हमारे तितिक्षा का भंग होगा जो संसार के प्रति उपराम उपराम में भंग हो जाएगा मैं अपनी तितिक्षा और उपरती को भंग होने देना नहीं चाहता हूं इसे भले ही आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं यान फिर भी आपके तरफ दिया जा रहे प्रलोभ यह जो अहिक और पारलौकिक भोग है वह तो मेरे तरह स्वीकार्य नहीं है बड़े कहने से क्या है मानना जरूरी है क्या निशा में रामान महाराज जी को कई पढ़े लोग मिलकर गए एक भंडारा में बुलाए थे उस दिन बब दौर्भाग्य समझो सौभाग्य समय भी था हरिद्वार में अंठानबे का कुंभ मेरा एक जगह भंडारा थी वहाँ सारे मंडलेश्वर लोग इकट्ठे होते भंडारों में समी भंडारा में इनको भी बुलाया गया था तो हम दर्शन करेंगे तो समझ नहीं आ तुम भी चलो रात में वहीं भोजन करते हैं सब तो सांस में हम लोग सब वहां से निकल के वहां गए वहां गए तो क्या वहां सब तैयार थे बलिका बकरा को फंसाने के हम को मालूम नहीं महाराज जी को छो नहीं मालूम था और वहाँ बीच में काशन लगा रखे इधर मल्लेश्वर लोग बैठे उधर मंडेश्वर लोग बैठे हैं पीछे कौन बैठेगा जितने बैठे सब बैठ चुके हम नीचे वही बैठेगा जो नया बलिका बकरा होगा जिसको नया मल्लेश्वर बनाना होगा अब हम लोग देखो किसको बना रहे होंगे अब वो देख रहे रामन जी आने तक देख रहे थे अब हम लोग आगे गए फिर पीछे स्वामी आए जब स्वामी जी आए तो सीधा उन्हें पकड़ के चार लोग नीचे बिठा दिए उनकी जबरदस्त तीन महामंडलेशन बना दिए फिर हम दिया मंत्र बोलने चार उतर तो तो सुनना ही नहीं कोई बात क्या हो रहा है रोक रहे है? क्या बात है क्यों ऐसे कर रहे हो सुना ही नहीं बस मंत्र बोलना शुरू कर दिया छिड़कना शुरू कर दिया जय अक्षर छिड़ाओ जल छिड़काओ माला पहनाओ छात्र उड़ाओ फटाफट देर नहीं कर दिया हो गए मामले इस शाम को प्रेस वालों को बुलाया गया था वो लोगों को नया मंडलेश्वर बने अखबार दिखाना जैसे प्रेस वाले आए फोटो लेने सामने डांट करके बोल दिया हम जस्ट जेस्ट पट नहीं मानते इस विषय में होंगे बड़े हमसे क्या ले मंडलेश्वर नहीं है और जो बनाए हैं उनके चरणों में वापस हरकिल कर देना अखबार में यही फिंट हो गया फोटो के साथ कि सुबह मंडलेश्वर बने शाम को इसका इस्तीफा के वापस कर दिया एक वैराग्यवान पुरुष है जो गलत से जिष्ठ पुरुष कह, कह रहा है वो मानना नहीं है गलत तो गलत है, कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता यही यहां पर लचीकेत कहता है आप भले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है धर्म के आचार्य होंगे ब्रह्म होंगे लेकिन जो आप मेरे को इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित कर दे रहे हैं यह मुझे स्वीकार नवित्यन वित नर्पणीयो मनुष्यो लप्यामहे वित्तम द्राक्ष जीवीष्यामो शिष्य सित्तमें नित्य न तर्पणीयो मनुष्य मनुष्य धन से कव हो नहीं सकता इसलिए जो प्राप्त है उसी के आधार पर अपने जीवन को सुख दुख को सहन करता हुआ चलते रहना सुख के लालच में धन के पीछे भागना नहीं है दुख को दूर करने के लिए भी धन के पीछे भागना नहीं चाहिए का करो, को सहन करना ही द्वंद्रय पहले कई बार बता चुका हूं प्राण क्या है भूख और प्यास शारीरिक द्वंद ठंडी और गर्मी और मानस द्व सुख और दुख इनको सहन करना न कि इनको अनुकूलों को बनाए रखने के लिए या प्रतिकूलों को निवारण करने के लिए धनादि के पीछे भागना नहीं है बल्कि इनको सहन करो जो प्राप्त है उससे काम चलाओ अप्राप्त के पीछे भागना नहीं अप्राप्त प्राप्ति के, के लिए भागना नहीं प्राप्त की रक्षा के लिए भी भागना नहीं है अतव प्राप्त होने वाला यद किंचख दुख है भूख प्यास है और शीतोष्ठ उसको सहन करना ही उचित होगा और जीवन के प्रति उपराम होना चाहिए से दीर्घायु की कामना करना ठीक नहीं पंडित लोग आयु रोग्वरी पुत्र पौत्र आशीर्वाद में बोलते पंडित जब कोई कर्म कांड करोगे ना तो यही पंडित सुनाते हुए होते हो तो एक बार ऐसे एक सन्यासी बैठा थे पूजा में सन्यासी की पूजा समाप्त हुआ उसके बाद में वो कलश निकाल के सन्यासी भी कह रहे झड़कते पुत्र <laughs> पौत्र है बोल दीजिए मैंने ये सन्यासी ग्रस्त होना पड़ गए थे आशीर्वाद को तो सत्य करने के लिए फिर किसको कह रहे थे थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो क्या बोल रहा सन्यासी महामंडेश्वर जी बैठे थे <laughs> उनको भी कह रहे पुत्र पौत्र आदि सारा वृद्धि हो कहते हैं कि भाई लक्ष्य में वित्तम्राक्ष और वित्त की बात आपके दर्शन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए मैं क्यों उसको मांगू वर के रूप में क्योंकि साधुना दर्शन पुण्य पुण्यदी और लक्ष्मी वर्धत है और आपकी जैसे सतपुरुषों का दर्शन जब हो गया लक्ष्मी की वृद्धि तो ही हो जाएगी हमें क्या जरूरत है मांगने के वर्ग के रूप में और आयु की बात जब तक आपकी इच्छा है, कौन मार सकता जो आप मृत्यु को देवता है तावद तम तावद ही। इसे इसे आयु की भी हमें वरदान मांगने की जरूरत नहीं है अधे जीवन से उपरांत दिखा रहा है दीर्घ आयु मुझे नहीं न धन की अपेक्षा है आयु के पीछा है क्योंकि दोनों ही आपकी प्रसन्नता से सुधरी प्राप्त है कि संसार के नियम में कोई भी आचार्य अपने शिष्य का हानि नहीं चाहता मतलब शिष्य क्रोध क्रोधवशात आचार्य का हानि कर सकता है इन आचार्य कभी शिष्य का हानि करता हो देखने पड़ेगा अनेकों चड़ों की कहानी जो गुरुओं कोई खत्म कर किसी भी कारणवश मर्डर कर दिया खुले पब्लिकली गर्दन काट दिया ऐसे भी काम है सुप्रसिद्ध वड़िया बाबा वृंदावन के जो अखंडान जी महाराज गुरु जी उनका उनका चेहरा जो सेवा कर रहा था वो पीछे पंखा लगा रहा था अखंडान जी प्रवचन दे रहे थे वो नीचे गद्दी ला उनको गद्दी होती थी बाबी कपड़े बैठी हुई है प्रवचन हो रहा है वो पंखा लगा रहा था हवा दे रहा था मैंने क्या दिमाग में आया गया कमरे गड़ासा ले आया पंखा लगाया था इस हाथ से पकड़ लिया, लिया करने लगा करते करते इस दूसरा से उठाया और खड़ा भी पागल होती गुस्सा आया तो लोग उसा उसा पीट पीट के उन्हें गुरु छेड़े दोनों खत्म जो ब्रह्मांड से बहुत सिद्ध महात्मा थे शंकराचार्य पीट के जिनका छेड़ा महेश योगी वगैरह बड़े बड़े बड़े भजनों को लिखा बड़े बहुत बड़े विद्वान थे ब्रह्मांड जो इस बार इसका जित्र मठ के शंकराचार्य बनारस जा रहे थे उनका छेड़े करपत्र जी उनके छेड़े थे उन्हें अपना नया सनोसरा बनाया उनको बुला था उनको बुलाया महाराजा बधारिया क्या था यहाँ से गए ट्रेन में और छेड़ा पता नहीं किया दिमाग में आया रात दूध पिलाता था, था वो दूध में जहर गोट करके पिला उस रेलवे उसमें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता देखा होगा जो उसमें वह पॉक्स टैप थे क्या कुछ और बोलते थे कैबिन कैपिन कैबिन बोलते थे लॉक भी कर सकते हैं और लोग लो कुछ नहीं किया ना तो केबिन दरवाजा होता है ना सारा होता था वो सारा बांध बूंद कर बनारस पहुंच गए ट्रेन वहाँ लोग महाराज ये खड़े स्वागत करेंगे महाराज जब उतरेंगे कंपार्टमेंट से बोगी से कहा उतरे उतरे नहीं कोई तो अंदर गए देखते हैं डेड बॉडी कहा चला कुछ कपड़े के एक दो सुटके से बाकी सारा सामान ऐसे महापुरुषों के साथ घटना हमने देखी तो माचा सुनने के लिए तो सुना हुआ सब देखा नहीं सुना हुआ लेकिन आचार्य यहां नियम बता रहे नीचे कभी भी कहीं ऐसी दृष्टांत नहीं मिलता है जो गुरु का अपने शिष्य का हानि चाहता भी किया तो दूर बात कोई करता ही नहीं हानि भी नहीं चाहती जब आप मेरे गुरु हैं कौन मृत्यु फिर तो मेरा अंत कैसे हो जाएगा इस शिष्य का मृत्यु कैसे हो जाएगी हानि कैसे होगा मेरा इसे जब तक आप चाहेंगे मेरा जीवन तो निश्चित है इसलिए आयु संबंधी वर्गी भी मुझे जरूरत नहीं है वैसे मुझे आयु के प्रति उपरा मैं आज मर जाऊं मैं खुश हूं मुझे लंबी आयु की जरूरत नहीं है उपरती पूर्वार्धिक्षा तो दो दो चार हो गए संपत्ति में देखिए टिप्पण कार सा कहते हैं यहाँ जीवित भी तथे भी इत्यादि जीविश्या जीव यदि भवान भा, सर्वेशा जीवन अपहारी शिष्य शिष्य भगवतो नच आचार्य शिष्य स्वकीम स्वकीन स्थिति मिला मिला पांच नंबर कि कोई भी आचार्य हो वह अपने शिष्य की हिंसा या हानि कभी नहीं कर सकता और आप मेरे आचार्य में आप के शिष्य हो और सकल के जीवन का अपहरण करने वाले आपे, आप मेरे जीवन का प्रहरण कैसे कर सकते हो जब मैं आपके शिष्य हो गया आते हुए मुझे आयु संबंधी शंका भी नहीं आयु संबंधी में क्यों वरदान मांगूंगा धन संबंधी वर्ग की जरूरत नहीं आयु संबंधी वर्ग की भी जरूरत नहीं।, नहीं है बिना वर्ग वर की अपेक्षा किए वित्त और आयु दोनों ही आपकी कृपा प्रसन्नता से ही मुझे प्राप्त हो रहा है और आप मुझसे प्रसन्न शिष्य के प्रति आप ही के द्वारा चतुर्थव से स्पष्ट हो चुका है यदि आप स्वयं प्रसन्न न होते चौथा दे देते क्या आप प्रसन्न हैं यह बात आपकी वाणी से पूर्ण सिद्ध हो चुका है जो आपने वित्तमय माला को श्रृंखला को दिया है सकल वेदों में सकल कर्म फल आपने मेरे को दिया प्रसन्न होकर इसे स्पष्ट है आप ऐसा शिष्य के प्रति प्रसन्न होने के नाते निश्चित रूप ना आप इस शिष्य का हानि किसी भी प्रकार का नहीं चाहेंगे अतिव वित्त और आयो दोनों ही आपकी प्रसन्नता से मुझे प्राप्त ही है किंच न प्रभु न तर्पण यो मनुष्य से वेदांत छावड़े पुस्तक लिखा भोलानाथ एक संत हुए भोलानंद महाराज जिसको वेदांत केसरी कहते हैं और हर छंद वेदांत केसरी का दर्जन है ऐसा लिखते हैं उन्होंने लिखा है पांच पच्चीस पचास भय पांच पच्चीस पचास भय सौ हजार दस हजार लख करोड़ अरब बनी बनती जाती है लेकिन कृष्णा कभी भूख मिटती नहीं बिना एक संतोष मिटती त्रिष्ठा रुपी भूख शब्दावली अलग है तात्पर्य बता रहा हूं एक चीज ही ऐसा है धन यह त्रिष्ठा को बढ़ाती है घटाती नहीं इसी को निन्यानवे का चक्कर हम लोग बोलते हैं निन्यानबे का चक्कर नाइन्टी नाइन रुपीज का चक्कर कहानी पता चुका होता है सेठ जी का तो सेठ जो है सेठानी बोली हम लोग इतना सुख सुविधा वाले हैं फिर भी बिना गोली खाए हम लोग सो नहीं पाते और सामने झोंपड़ी वाला है आराम से गहरी नींद में खर्राटे मारते हुए सोता है यहाँ तक तो खराटे क्या होता ना गोली खाना पड़ता है तो कुछ नहीं तब सेठ जी बोले तुमको पता नहीं सेठानी तुमको बताता हूँ मत निन्यानवे रुपया एक झोली में डाल करके झोंपड़ी में एक दिन फेंक दिया अब निन्यानबे देखा अरे तो भाई निन्यानबे एक रुपया तो तो तो कीं करते, करते रहते ठीक नहीं है इसलिए उसने एक रुपया कमाने का चक्कर बचाने के लिए अब कैसे होगा वो देख कहाँ से बचेगा जो बचा एक सौ हो गया अब उसने देगा तो गड़बड़ हो गया एक का नोट मिलेगा पांच को अंदर करते रह जाएगा और उसमें तो तो में में लगा रह गया उसकी भी नींद खराब हो गई अब दो महीने के बाद सेठानी को बताते सेठ जी देखो आप रात भर और जो है दीपक जला करके नोट गिनने में लगे हुए हैं हैं रात भर नोट कहा लक्ष्मी मैया तो यही रहना मैं अपना आँख बंद कर जाना हो तो तब चले इसलिए लोग क्या करते थ्रिजरी को यूँ हाथ खोद तो दे और यूँ कर आँख बंद करूंगा तब पहले जाना आँख खोलूंगा तुमको यही रहना जाना नहीं फिर चली जाती है तो है प्रभू नित्ते नर्पण यो मनुष्य नहीं वित्त लाभ लोक तृप्ति करो दृष्ट क्योंकि यदि नाम अस्माक वित्त देखने को मिला है संसार में यदि अस्माकं मान मिलो यदि नाम मन मान लिया जाए नाम यह अबे मान लेने के लिए यदि नाम यदि मान भी दिया जाए अस्मक वित्त तृष्णा सभी मेरे अंदर धन का किंचित तृष्णा यदि है तो लप्यामे प्राप्त में प्राप्त करी लूंगा आसानी से वो कैसे प्राप्त कर लो कि कोई नौकरी धंधा कुछ की बिना बिजनेस वगैरह कहा जब आपका दर्शन से मिल जाए वित्तमद्राक्षवंतो वे जब मैंने आपका दर्शन कर लिया आपका संबंध हो गया तो धन मुझे अपने प्राप्त हो गए क्योंकि आद्राक्ष मैंने आपको दर्शन कर लिया आपका दर्शन हो गया त्वा, चेत व्यम अद्राक्षमा दृष्टवंता त्रिवित्त प्राप्त में तब तो मैं अवश्य धन को प्राप्त करूंगा ही इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि नियम जैसा संघ होगा वैसा ही सब कुछ प्राप्त होगा गुण दोष या आपका गुण हो चाहे दोष हो ये सब संघ के अधीन है इसलिए धनिक लोग धनिकों के साथ क्यों बैठते दरिद्र के पास क्यों नहीं जाके बैठते हैं? तो जानते उसके बाद जाएंगे दाम हम भी दरिद्री हो जाएंगे फायदा कुछ नहीं इसलिए धनिकों का अपना अलग बना लिया ना? है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं ऑफ सब पैसे वालों की अपनी एक गुट होती है मैंने जितने व्यापारी जो जैसे व्यापार वाले तो अपने अपने अपनी, अपनी एक अलग अलग ने संघ बना लिया है वो तो अपने हिसाब से सब संघ में चलाते वे आप अमुक माल का रेट बढ़ाना है तो सब मिलके के वो तय कर लेते हैं इतना करेंगे हम लोग यहाँ और क्या करोगे आप हम तो रेट बढ़े अमुक पार्टी को जिताना है उसको पैसा देना है वो से वो जिताएंगे अपने रेट को बढ़वा लेंगे उससे जब सरकार आएगा ये धंधा तो कहते हैं जैसा संग वैसे गुण और दोष की प्राप्ति होती है और हमने जब देवता का संग किया है तो मुझे धन कैसे नहीं मिलेगा सोते ही मिलेगा नीचे बाद में श्लोक बताएंगे जीवितें भी कथा ही वह जीवित जीवन के विषय में भी आप कह रहे होते हैं मैं आयुतूंगा तुमको ज्ञात दोगे देने की क्या जरूरत वर्ग के रूप में आयु मांगने की जरूरत नहीं मुझे क्यों जीवित श्याम याव याम्य पदे तुम ईशी जब तक आप याम्य पद पर अनुशासन कर ईश अनुष्ट अनुशासन जब तक आप ईश ऐश्वर्य है जब तक इस पद पर अनुशासन कर दे बैठे रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा ही इसमें कोई संशय नहीं है तम तो ईशी शशे प्रभु सिया प्रभु मैने शासन करने वाले मालिक बन के जब यमुप बैठे रहेंगे तब तक मेरे कोई दिक्कत नहीं है मैं आराम से जीवित रहूंगा मुझे संशय नहीं इस विषय में कथम ही मृत्यस्यायुर्भवे कथम ही मर्त्यस्थ त्वया समित्य अल्पाधनायुर्भवे कथम क्योंकि जो है तो मर्त्य मृत्यु तुम मेरे द्वारा सम्यक प्रकार से जाकर के अल्प धन और आयु वाला मैं कैसे हो सकता हूं कथम भवे कदापि न भवे किसी कथम पर श्लोक इसलिए क्यों नहीं हो सकता है देव दैवत संगम्य देवतुल्य अभी जायते यथो तो दोषानुणा लोगे संगम प्रभव विदु यादृशे न समाशक्तो नरो भवदी तादृशन लोके रूढ़ संगम दैवताओं के दैवत दैवत साथ संगम जिसने प्राप्त कर लिया देवतुल्य भी जाए तो वह भी देवताओं के तुल्य हो जाए कैसे उसका धन दौलत की कमी हो सकती है ये तो क्योंकि सामान्य इस, इस नियम है इस लोक में क्या दोषान गुणांच लोके संगम प्रभवान विदु संगम मने संगति यथा संग तथा गुण और दोष की प्राप्ति होती है यादृश्य समासक्त या, या को दूर छपाए एक पद बनाओ याद्य समासक्तो नरो प्रकार के लोगों के साथ समासक्त हो जाता है वह नर भी उसी प्रकार का हो जाता है यदि अयम क्षण चन व्यक्त पद है क्षण का यो लोक है रूढ़िम आरूढ़ान दृढ़ इसलिए जो व्यक्ति लोक में आरूढ़ हो जाता है दृढ़िम दृढ़ सीढ़ी दृढ़ कौन है इस ज्ञान रूपी सूढ़ी पर जो आरूढ़ हो जाता है वह भी वह ज्ञानवान ही हो जाता है ज्ञान ही हो जाते, ही हो जाते कोई संशय वरस तुम्हें वर्णीय सऐव यदात विज्ञान इसलिए मैं किस समाशक्त होना चाहता हूं आप ज्ञान के साथ समझ सकते मैंने सुना तो जैसा सीढ़ी चढ़ेगा वो वैसे ही मंजिल को पाएगा कमजोर सीढ़ी चढ़ेगा तो ऊपर से पहुंचे गिर जाएगा नहीं तो सीढ़ी टूट जाएगा क्या पाएगा दृढ़िम आरूढ़ ज्ञान रूपी सीढ़ी से बढ़कर कोई दूसरी सीढ़ी है नहीं जो दृढ़ हो सकती है और उसी को मैं इसलिए वर गिर इसलिए वरस्त वरणीय सव इसलिए मेरे द्वारा वर्णी यदि है तो वही है यदि आत्मविज्ञानम जो कि आत्मविज्ञान है कर्तवास यहाँ सी हो गया है मम वर्णी स एव भवति निश्चित यद आत्मविज्ञानम इस प्रकार से षठ संपत्ति का चाप हो गया दो रह गया तो कर दे